पराविद्या पराविद्या विभाग से दो प्रकार विद्या कह करके सूत्र रूप से अभी अपराविद्या का विस्तार करने के करते हैं पहले आगे पराविद्या कहेंगे पराविद्या के लिए वैराग्य कारण अपराविद्या पहले देखने से अपराविद्या जितने अविद्या के अंतर्गत है उसका त्याग करना है उसके विचार करना परीक्षा करने के लिए परीक्षा लोकान कर्मचितान वैराग्य को प्राप्त करे श्रुति कहती है, तो उसको परीक्षा के लिए उसको दिखाते पहले नहीं अप्रदर्शित परीक्षा उप पद्धति थी तत्प्रदर्शन प्रदर्शन आह यहाँ तो हो गया था हाँ तदैतत्सत्य मंत्रु कर्मा कवययान्यप्यंसानेता बहुधा सततात निषव पंथ सुकत तद्यम तद त्य है क्या सत्य मंत्रु कर्मा सत्यत कर सत्य मंत्र कर्माणि मंत्र ऋग आदि मंत्र है ऋग वेद वेदादि उसमें कर्म ही सत्य है कर्म तो अग्निहोत्र आदि है कर्म वो सत्य उनको कहा क्यों कर्म फल अवश्य प्राप्त होता है फल दिए कर्म नष्ट नहीं होता है कवय यान यानी अपश्यन यानी कवय अपश्यन कवि है कांतदृष्टि जानने वाले कांतदृष्टि विद्वान लघुबसीट आदि जिनको देखा तानि त्रेताया बहुदा संततानि तानि तानी त्रेता में त्रेता का दो प्रकार अर्थ करते हैं तीन प्रकार वेद में और होता उद्गाता तीन प्रकार होते हैं ऋत्विक तीन प्रकार ऋत्विक को के संबंध होने पर कर्म होता है तो उसमें उत्तरेता शब्द से कहा तीन प्रकार हौत्र आध्र्य औद्गात्र होता के द्वारा किया जाता है कर्म अध्य के द्वारा किया जाता है कर्म उद्गाता के द्वारा सामवेद के ऋतु का नाम उदगाता है यजुर्वेद ऋत्व का नाम अधर्य और और कौन ना ऋग्वेद होता है ये तीन अथवा त्रेतायुग में कर्म बहुत करते थे कर त्रेतायाम त्रेता युग में बहुता संतता बहुत प्रकार कर्म कर्मियों के द्वारा किया जाते हैं किया जाते थे तान नियतम आचरतः है सत्य कामा नित्य उनको अनुष्ठान करो सत्य कामा सत्य चाहने वाले सत्य गुप्त चाहने वाले यहाँ सत्य तो कर्म फल है कर्म उस करते हुए वही कर्म करो ये सब वह पंथ सुकृत लोके तुम्हारा यही मार्ग है सुकृत्य कर्मफल का लोके लोक होते कर्मफल कर्मफल के लिए कर्मफल प्राप्ति के लिए यही मार्ग है कर्मफल प्राप्ति के लिए ही कर्म अवश्य करो भाष्य में तदेत टीका में यदिष्ट सासाधनतया अनिष्ट साधनतः वेदन बोध्यते कर्म ततिबंधे तधन तो अव्यचारत्यम न स्वरूप बाध्यम सत्यम तो त्रिकलाबाध्यम सत्यम तो जिसका स्वरूप से बाध हो जाएगा वो सत्य नहीं है रज में सर्पत दिखता है भय लगता है किंतु बाध हो जाने से वो सत्य नहीं है मिथ्या है सपना प्रपंच देखते समय सत्य लगता है किंतु जगने पर बाध हो जाता है इसलिए सत्य नहीं है ये सत्यत्व तो काला स्वरूपाबाध्यम सत्यत्म यहाँ ये विवक्षित नहीं है यहाँ सत्य क्या है यदिधनता अनुष्ट साधनता वेदना बुद्ध कर्म जो कर्म इष्ट साधन है वी तो कर्म इष्ट साधन होता है यजे तवर्ग काम अग्नोत्तर जो भी इष्ट साधन है और जो कर्म अनिष्ट साधन है महिंसा सर्वाभूता नहीं ब्राह्मणों निषिद्ध कर्म सो अनिष्ट साधन है जिस प्रकार वेद के द्वारा बुद्ध्यत ज्ञाप्यते बताया जाता है कर्म इष्ट साधन रूप से किस कर्म और जो निषिद्ध कर्म अनिष्ट साधन रूप से कहा जाता है तसे असती प्रतिबंधित साधन तो अव्यविचार यही सत्यत हुए कोई विशेष प्रतिबंध नहीं हो तो उसका उस साधन है अवश्य ही फलभाव होगा हाँ कोई प्रतिबंध होगा तो अलग है ज्ञान हो गया तो नष्ट हो जाता है कोई विशेष प्रबल कर्म हुआ पहले फल देगा वो प्रतिबंध समाप्त तो होने के बाद फिर फल देगा कर्म फल अवश्य देता है साधनत्व का अव्य साधनत्व का व्यभिचार यही सत्य तो है न कि स्वरूप बाध्य तो क्योंकि आगे कहेंगे प्रवाह ही तो इत्यादि ना निंदित प्रवाहित यज्ञ रूपा कह करेगा ये प्लव के समान है ये अनित्य है कर्म फल को नित्य नहीं है निंदित है स्वरूप बाध्य पीछा फिर तो यदि बाधित है मिथ्या है तो फिर स्वर फिर फल कैसे देगा जो मिथ्या है स्वरूपत बाधित हो जाता है मिथ्या है तो फिर फल कैसे देता है स्वरूप पर फल दे सकता है स्वप्न प्रपंच तो स्वरूप बाध्य है फिर वो समय सुख दुख प्राप्त होता है स्वरूप बाध्य अर्थ क्रिया सामर्थ्यम अर्थ प्रयोजन सिद्धि का सामर्थ्य उसमें ही मिथ्या वस्तु में स्वप्न कामिन्यामी व घटते स्वप्न में कामिन स्त्री दर्शन करते हैं अन्य कोई भोग वस्तु प्राप्त करते कोई भूखा भोजन करता है तो पेट भर जाता है तृप्त हो जाता है ठंडी गर्मी लगती है सब प्रकार स्वप्न कामिन्या में वो मिथ्या वस्तुएँ भी अर्थ क्रिया सामर्थ्य हे उषम लगता है है इसी प्रकार यह है कर्म मिथ्या होने पर भी जैसे विधान किया गया स्वर्ग के लिए कर्मों स्वर्ग फल देता है इसलिए उसको व्यावहारिक सत्य कहते हैं अथवा लौकिक पारमार्थिक लोक में उसको पारमार्थिक मानते हैं लौकिक पारमार्थिक कहते व्यावहारिक सत्य पारमार्थिक त्रिकला बाध्य रूप सत्य नहीं है जिस प्रकार सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म वो सत्यतम त्रिकला बाध्यतम और व्यवहार प्रपंच वो जो को सत्य मानते व्यवहार काल में सत्य मानते हैं जिस प्रकार प्रातिभाषिक वस्तु भी प्रतीत काल में सत्य मानते हैं बाधित तो हो जाता है इसी प्रकार व्यवहारिक प्रपंच भी सत्यत्व न भान होता है लगता है किन् त्रिकाला रूप सत्य तो नहीं किन्तु अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप सत्य तो है अग्नि स्पर्श करेंगे तो गर्म लग लगते है। और सपन का समय भी वैसे ही है तो व्यवहार में जैसे जो वस्तु में सामर्थ्य अर्थक्रिया सामर्थ्य इसी प्रकार प्रातिभाषिक में है इसलिए मिथ्या होने पर भी कर्म फल देता है ऐसे कोई आपत्ति नहीं है तो सत्य कह गया तदे सत्यम टीका में ऋगी वेद वि पदार्थो हौत्तरम ऋग्वेद विहित विहत पदार्थस होत्रा के द्वारा क्या जाता है हौत्रम हौतरीद हौत्रम यजुर्वेद विहतकर्मा पदार्थ आध्वरव अध्यौना अध्युद आध्वरव अधरु संबंधी यजुर्वेद का नम अधरु तम्बंधी पदार्थ आधरव साम वित सामेद वितगात्र उदाहतुस उदगातुदात्र तदूपायां त्रेतायां तनोत्ति सम्बन्ध कर्म करते अतः त्रेतायिग में कर्म करते सत्य आगे भाष्य मे किं तत्म सूर्य वेदाद आख्यसु सत्यम अभी तथा यदत एकधावि वर्षिठादे में था आ, कर्मा अग्निहोत्रादी ऋग्वेदाद्यसु कर्माणि कौन कर्म अग्निहोत्रादी कर्म मंत्रे प्रकाशितानि मंत्र के द्वारा विहित होने से प्रकाशित ज्ञापित प्रकाश ज्ञान कवयो मेधावि वसीद यप्यन्षवंत कव मेधावी वसी्ठादी कांतदर्शी ज्ञानी लोगों ने देखा अप्यन्षयो मंत्रदर्शार मंत्र के दृष्टाविष्ट आदि दिखा दृष्ट दि, धा तो ज्ञानार्थक उनको ज्ञान होता है समाधि में ऋषियों को यद तद सत्यम एकांत पुरुषार्थ साधनवात्थ एकांत अव्यभिचारी विचार्य अवश्य ही पुरुषार्थ साधन होने से सत्य कहा गया तानी च वेद ऋषि दृष्टानी कर्माणी वेद में भीत ऋषियों के द्वारा दृष्ट कर्म है त्रेतायाम त्रय संयोगलक्षण आयाम वही त्रय होता अध्यय और उद्घाता तीनों के संबंधी पदार्थ मिलने पर हौत्र अध्यय व औदा और औद्गात्र प्रकारायाम अधिकणुभूताया उत्तीर्ण होने पर इस कर्म होता है बहुधा बहु प्रकारम संततानी वेद पदार्थ पदार्थकण से मंत्र भी आ गया कुछ पदार्थ आ गया कर्म अनुष्ठान प्रकार सौभेदीत है यही तीनों में कर्म होता है बहुत था संतता प्रभृता प्रभुतानी मतलब अनुष्ठ अनुष्ठान क्या जाते हैं कर्मी भी क्रिय कर्मी करते हैं अथवा त्रेता शब्द से त्रेतायुगले सत्य त्रेतायाम्बा युग सते प्राय से प्रवृतानी त्रेतायुग में सप्तुग में तीन चार पाद धर्म है त्रेतायुग में तीन पाद धर्म है एक पाद कल है अधर्म है। द्वापर में आधा आधा दो पाद धर्म दो पाद धर्म कलयुग में एक पाद धर्म है तीन पादा धर्म एक पाद धर्म नहीं रहे तो वो पृथ्वी ब्रह्मांड नहीं रहेगा धर्म है कुछ चतुर्थांश है ह्रास होते होते अभी बहुत बाकी है एक पाद धर्म है प्रायश त्रेतायाम युग प्रवृत्ता त्रेता युग में बहुत कर्मे से होता था युय ताने आचरथ आचरत, आचरत निवृत यथ संपादन करो नियतम नित्य हे सत्य सत्यम कामा सत्य काम ये सत्य काम सत्य को चाहने वाले यहाँ सत्य है यथात कर्मफल काम सन्त जैसे कर्म फल उसको सत्य कहा गया फल यथाथ चाहते हुए कर्म करो ठीक है में सत्य काम की कामा समुचाभिप्राए व्याख्यानमुत कोई कहते सत्यतः तो है मोक्ष है ब्रह्मरूप है मोक्ष काम है इसे कोई व्याख्यान करते हैं वो तो ठीक नहीं क्योंकि ये सब पंथा सुकृत लोग कहा गया ये सुकृत पुण्यकर्म फल प्राप्ति के लिए ये मार्ग है ये कहा गया यदि स्वर्गफल साधनत्व विषय वाक्य शेष विरोधात् स्वर्गफल का साधन ये कर्म ये इसी को विषय करने वाले जो वाक्य वाक्य शेष विरोधात सत्य सत्यशब्द का ठीक नहीं है ये सब ये अस्माक पंथ मार्ग है पंथ सुकत सुवर्ति कर्मण सुकृत अपने किया है कर्म लोके लोक निम्तसम ये लोक लोक निम्त लोक निमित लोक्यते दृश्यते पूज्यते कर्म फल लोक उच्यते लोक उच्यते लोक लोके लोकेदर्शन दृश्यने दृश्य दृश्य के कारत भुज्यते भोग किया जाता है तो कर्मफल लोक होगा लोके सप्तम हे कर्मफल कर्मफल प्राप्ति के लिए हे ये मार्ग है, ये कर्म करो तो कर्मफल प्राप्त होगा तदर्थ का अतः तत्ते यारग इत कर्मफल प्राप्ति के लिए ही मार्ग है ही कर्म करो यहाँ एग्निहोत्र अग्निहोत्रादी त्रया विता तानि ते पंथा अवश्य फल प्राप्ति साधन अग्नोत्रद कर्म है त्रया विहीता है वेद तय में विता वही वह कर्म ते ऐसा विहित कर्म यही मार्ग अनुष्ठान करो अवश्य फल प्राप्ति अवश्य कर्म फल प्राप्ति का साधन है कर्म है आगे तत्र अग्निहोत्रमेव तबत प्रथम प्रदर्शनार्थम उच्यते सर्वकर्माण प्राथम्या पहले अग्निहोत्रकर्म दिखा दिखाने के लिए कैसे करना है बहुत कहते हैं सर्वकर्माण प्राथम्या सारे कर्म में प्रथमें अग्निहोत्र अग्निहोत्र कर्म करने के बाद वाक्य अन्य कर्म करेगा कर कर अग्निहोत्री जो होता है आगे श्रौत कर्म कर सकता है कुछ भी सौत कर्म करने के लिए अग्निहोत्री नहीं तो कर्म करने के लिए अधिकार नहीं है जातपुत्र कृष्ण के अग्निम आदति अग्नि आधान करके सायंपात अग्निहोत्र हवन करना होता है ये प्रथम कहते हैं किंकिकर्म में प्रधान है प्रधान है प्रथम है तत्क यदा लेलायते हर्चि समिध्ये हव्यवाह सदा जंतरेण आहुति ही प्रतिपादय यदा ही अव्यवाह समिध्य हव्यवाहने हर चीज अग्नि जो हवन करते द्रव्य उक, उसका वाहन है प्राप्त करा देते अग्नि जिस देवता को देते हैं किसी भी देवता को देते हैं अग्नि में आहुति डालते हैं इंद्राय स्वह वरुणाय स्वय कहेंगे तो भी अग्नि में डालते हैं अग्नि हव्य का वाहन हव्य को पहुंचा देने वाले देवता लेकर के वरुण को पहुंचाते हव्य वाहन अग्नि अग्नि सम्यक इधि दी तो प्रकाशित प्रज्ज्वलित अग्नि समिद्य हव्यवाहन जब प्रज्वलित अग्नि है यदा अर्चि लेलायते अर्चि ज्वाला लेलायते कंपन होता है जोर से जलती अग्नि तदा आज्य भागो अंतरण आहुति प्रतिपादय आज्य भागो दो आज्य भाग अग्नि आहवन अग्नि के दोनों दक्षिण उत्तर बाएं डायन दोनों तरफ कर्म होते हैं उसके मध्य में अर्थात आहवन अग्नि में आहुति प्रति प्रतिपादित आहुति अनुष्ठान करें आहुति प्रदान करे आहुति शब्द का द्वितीय बहुचन आहुति सायं प्रातः एक सुबह सुब एक शाम को दो तो भी अनेक दिन के मिला करके बहुवचन कर दिया है तत्र अग्निहोत्र हो गया तत्क कैसे प्रधान है करेंगे? इंधने सम्य... सम्यक सम्यक तो कैसे करेंगे यदय ईंधन ही अभ्यायते ही समि सम्ये समृद्धि अग्नि युद्ध प्रज्ज्वलित हो जाती कैसे ईंधन ही अभ्याहित ईंधन दानने पर लकड़ी अग्नि में काष्ठ देते हैं घृत डालते दिन से प्रज्वलित तो होती तो तो है सम्यक युद्ध समृद्धि सम्यक प्रज्वलित होने पर हवे वाहन ले लाएते ले लाएते चलती अरची जल है ज जोर से तथा तस्म माने चलते चिषी लेलाय माने चलते लेलाये माने लेलाये चलते जोर ज्वाला निकलते उसी समय आज्य भागव आज्य भाग्योर अंतर है ना आज्य भागो द्विव दीव, प्रथमा द्विवचन है उसका षष्ठी अर्थ करना आज्य भागो आज्य भाग्यो आज्य भाग दोनों आज्यभाग के मध्य में आज्य भाग अंतरेण मध्य आवाप आवा स्थान है उसको कहते हैं आवापस्थान स्थान के आधार आवन आहुति प्रतिपादित प्रतिपादित का तो प्रक्षिपित प्रदान करे आहुति होते देवता उद्देश्य देवता को उद्देश्य करके आहुति देते हैं मंत्र बोल करके टीका में आह्वन से दक्षिणोत्रप्वो आज्यभाग विज्ये अग्ने स्वाह सोमाया स्व दर्शपूर्णमासे आहवन अग्नि के दक्षिणपाश्व में उत्तरपाश्वाहिड दोनों तरफ दक्षिणोत्तर दिशा में आज्य भागो यज्ये आज्य भाग के अनुष्ठान किया जाता है याग अग्न स्वाहा सोमा स्वाहा कहकर के दर्शपूर्णमा से करते हैं तयर्म्य दक्षिणोत्तर आहवण्य के दक्षिणोत्तर के बीच में क्या रहेगा आहवण्य रहेगा तयर्मध्य अन्य याग अनुषंते अन्यग का अनुसार करते तनमध्यम आवाप स्थान उचित आवाप स्थान कहते हैं आहोवण्य अग्नि में अग्निहोत्र क्या जाता है अग्निहोत्र आहुत द्वित्व प्रसिद्धम दो ही आहूति साय प्रातः प्रसिद्ध है सूर्या शह प्रजापते प्रजापते शाहत प्रातः प्रातः सूर्याय सूरिया प्रजापते स्वर् अग्निश्व प्रजापते स्वयं तत्क अग्निहोत्र प्रक्रम्य इति बहुवचनम तत्राह तो दो आहुति है, देते सुबह शाम को देते हैं। तो अग्निहोत्र आरंभ करके आहुति बहुवचन के सिद्या दो दो हे इसलिए अनेक अनेक दिन के अने कार्य लेकर अने का के ले अनेक प्रयोग अपेक्षा आहुति रीति बहुवचन आहुति रीति रीतिस्व आहुति रीति बहुवचनम रि कहीं दीर्घ हो अनेक दिन प्रयोग के अपेक्षा करके आहुति बहुवचन कर दिया अने का अनेकसुस प्रयोग अनुष्ठा तदपेक्ष है अनेकेश असो अनेक दिने में प्रयोगा अनुष्ठानी प्रयोगा अनुष्ठानी अलग पद है अ नहीं तो अलिखे रहना जिसमें प्रयोगा प्रयोग दीर्घ दिया प्रयोगा आगे अनुष्ठानी प्रयोगा का अर्थ अनुष्ठान उसके अपेक्षा करके बहुवचन किया है श्रुति में ऐसा सम्यक आहुति प्रक्षेपादि लक्षण कर्म मार्गो लोक प्राप्त है पंथा त सम्यकरणम दुष्करम दुष्कर्म विपत्तस्तवने का भवंति ये तो कर्म करने के लिए बताया है ऐसा सम्यक आहुति प्रक्षेपादि लक्षण कर्म मार्ग ऐसा आहुति करना प्रातः साय प्रातः अग्नि में घृतना अग्नि प्रज्वलन करके अग्निहोत्र कर्म मार्ग ही कर्म मार्ग कर्म से प्राप्त होता है लोक प्राप्ति फल प्राप्ति होती है लोक प्राप्त ये मार्ग यही मार्ग क यही कर्म करो कर्म ही मार्ग है लोक प्राप्ति के लिए लोक है कर्म फल प्राप्ति के लिए यही पनता है तस्च सम्य करणम दुष्कर्म कर्म करते समय सारे अंगे के साथ टिक टिक करना होता है जैसे विधान क्या किया गया ऐसे ही करना पड़ता है अपने बुद्धि से क्या हो जाता है ऐसा कर देंगे नहीं चले यार कर्म कोई कर दे कितु तो कर्म फल देगा जिस प्रकार भीत तो ऐसे करना पड़ता है सम्य कर्ण मंत्र उच्चारण में भी जैसे मंत्र उच्चारण करना चाहिए स्वर में दोष हो जाए तो अर्थ भिन्द भेद हो जाता है वर्ण मात्रा को छूट जाए तो सम्यक ठीक ठीक उच्चारण मंत्र भी हो कर्म ठीक करना है सम्यक करना बड़ा कठिन है दुष्कर्म असंभव नहीं दुष्कर्म कठिन से दुख से होता है ठीक ठीक पहले रीतियों को ऊंचाने ठीक आए तो यजमान भी पहले वेद पढ़ता है तभी कर्म करता है स्वयं यदि मंत्र वेद नहीं पढ़ेगा तो कुछ उचाने के लिए कहा जाएगा उचाने नहीं कर पाएगा अभी कोई कर्म करते है तो पंडित को बोलते हैं उनको कहो बोलने के वो बोल नहीं पाता है अपने आप में बोलते तो जो बोलना चाहिए तो ये भी कभी कभी यजमान को पता नहीं हमको गोत्रो गोत्र बोलो वो बोलता हमको गोत्रो <laughs> पंडित बोलते मंत्र बोलते हमको गोत्र हमको बन, हमको वो भी हम, वो भी हमको गोत्र फिर पूछेंगे तो क्या गोत्र बोला को गोत्र गोत्र भी पता नहीं तो ठीक ठीक करना पड़ता है वेद अध्ययन करके कर्म करना होता है साम्य करण दुष्कर्म और विपत्त तो अनेक भवंती विपत्ति बहुत ही है कितने दिन आयु निश्चय नहीं है ठीक नहीं है और सब करना है धन संपत्ति सब कुछ हो तो कर्म कर सता है घृ चाहिए रोज आहुत देने के लिए शुद्ध घृत धन संपत्ति इकट्ठे चोर ले गया तो गया और वह आयु स्वास्थ्य कितने कितने विपत्ति है कर्म करना इतने करे और कर्म कर और विपत्ति अनेक कर्म दुष्कर क्यों आगे स्वयं शुद्धि कहती है ये खाली स्वयं प्रातः अग्निहोत्र आहुत देना कहीं इसमें क्या कठिनाई है इतने क्या दुष्कर है सुबह एक बार शाम को देना दो आवती दो दो आहुति दो दुष्कर क्या है तो अग्निहोत्र खाली कर लेने से नहीं जो अग्निहोत्र करता है गृहस्थ उसके लिए कितने कर्म करना है कितने करने के लिए कहा गया आगे कहते हैं कथन कैसे दुष्कर् कैसे यश अग्निहोत्र मदर्शन अपर्णमास मचातुर्मास्य मनाग्रहण आहुत अवैश देव अविधेनाहूतम आ सप्तम तोका नियना योत्र अदर्श यजमान के अग्निहोत्र अदर्शम अग्निहोत्रकर्म करता है कर्म करने वाले को दर्श पर्णमास चातुर्मास अग आग्रायण अतिथि सेवन बहुत कर्म करना पड़ता है अग्निहोत्र कोई करता है किंतु कि तो कर्म नहीं करता है कोई यजमान तो उसका अग्निहोत्र अदर्श हो गया अदर्शम भी कर्म करेगा यजमान यजमान के करता अग्निहोत्र करता है दर्शन नहीं करता है तो यजमान अग्निहोत्री हो गया कर्म नहीं करता है तो यजमान के द्वारा अग्निहोत्र का दर्शकर्म के साथ संबंध नहीं हुआ तो अग्निहोत्र अदर्शम हो गया दर्शरहित रहित कर्म हो गया अग्निहोत्र करता है दर्शकर्म अमावस्या में पुर्णवास कर्म पूर्णिमा में ये भी कर्म करना है दर्श पुर्णवासाभ्यास में अजय त्वर्ग ये कर्म अलग है काम्य और एक नित्य दर्श पुनवास अवश्य कर्म करे अमावस्या में दर्श पुर्नवास कर्म करने पर ही अग्निहोत्र कर्म दर्श युक्त हुआ यदि नहीं करेगा तो अग्निहोत्र अदर्शम हो गया और पूर्णिया में कर्म नहीं किया तो अपूर्ण हो गया ऐसे दर्शम पुण्यमास कर्म करे अग्निहोत्र करे फिर उसके बाद चातुर्मास से नाम के कर्म है चातुर्मास से कर्म नहीं किया तो उसका अग्निहोत्र क्या हो जाएगा और चतुर्माश चतुर्माश नहीं जैसे चार्य अपने चातुर्मास करते है गुरु पूर्णिया को करके दो मास केवल एक स्थान में रहना बाल नहीं बनाना कहीं नहीं जाना जाने वाले भागते फिरते हैं नियम तैयार नहीं जाना चाहिए और उसमें बाल नहीं बनाते कोई कोई तो रोज बनाना पड़ता है कोई सन्यासी के लिए नियम एक मास में अथवा दो मास में एक बार बनाना और कि चातुर्मास अलग है उसमें भंडारा होगा तो एक स्थान रह करके वर्षा होती है नहीं एक कर्म ही गृहस्थ करता है चातुर्मास वो कर्म नहीं किया तो अग्निहोत्र और चातुर्माश हो गया और उसी प्रकार के अनाग्रहणम आग्रहणम अग्रहण मार्ग श्री माश होता है अग्रहण उसमें कर्म क्या होता है नहीं तो अनाग्रहण हो गया और गृहस्थ को इतने कर्म करने के बाद कोई अतिथि आने पर उसका सत्कार करेगा ये बोलेगा हम बड़े कर्मी अग्निहोत्री क्या सत्कार सब कर्म करने के बाद अतिथि सेवा करनी चाहिए यदि अतिथि वर्जित हो गया अतिथि वर्जित हो गया तो अग्निहोत्र यदि यजमान अतिथि सेवा नहीं करता तो अग्निहोत्र अतिथि वर्जित तो हो गया और अहूतम अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए कभी हवन नहीं किया छुट्टी है करके सो जाते कोई कोई मैं तो महात्मा अभी थोड़ा कहेंगे स्वास्थ्य खराब कह देंगे आरती में नहीं जाएगा थोड़ा आई ये प्रमाद होता है ये कर्म करने वालों को ऐसा नहीं है लौकीिक कर्म करने के वाली भी ऐसे प्रमाद नहीं उठ करके करना पड़ता है हवन यदि नहीं किया और अवैशदेव अवैशदेवम एक वैश्वैव कर्म होता है यह अवश्य करना पड़ता है वैश्वेव कर्म करके कुछ आरंभ किया जाएगा और अग्निहोत्र करने वाले यदि वैश्वदेव नहीं किया तो अग्निहोत्र उसका अवैश्वदेव हो गया अविधि ना हूतम हवन अहुतम तो हवन नहीं किया कोई हवन तो क्या क्यों विधि पूर्व करने अपने मन से कर लिया अविधि विधि कि वे करते अपने मन वो कर्म व्यर्थ हो जाएगा विधि पूर्वक जैसे विधान किया गया ऐसे करना चाहिए ईश्वर प्रसंग क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों किया गया वो नहीं क्यों क्यों कहना सरल है शास्त्र सा, सा, में विधान किया गया विधान क्यों किया गया विधान जो किया गया उसका क्या प्रयोजन है अरे विधान कोई नहीं सामान्य कोई पागल ने कहा कि कोई रास्ता में चलने वाला कहता है वेद प्रमाण है अन्य प्रमाण से सबसे बढ़कर वेद इस प्रमाण है जब प्रत्यक्षादि प्रमाण को विवाद कर देता है इसलिए वेद प्रमाण में जैसे विधान किया कि ऐसे करना वहाँ अपने बुद्धि लगाने का नहीं विधिपूर्वक करना चाहिए अभी देना हो तो कर दिया तो फिर क्या होगा यदि अभी अविधिनाहतम आ सप्तमांश तसोकाहीन स्ति अग्नोत्र कर्म करने के बाद इतने सब करना है दस पन्नमास चातुर्मास अग्रायण अतिथि सेवन रोज हवन करना है वैश्वेव कर्म करना है विधि पूर्वक करना चाहिए इसमें से कोई त्रुटि हो जाए तो आज सप्तमान तस्ती सप्तम सात पीढ़ितक, तक सात पीढ़ियों के लिए सात लोगों को नाश कर, दे ना ना कर देता है नीना कष्ट देता है नाश कर देता है ये अग्निहोत्री नो अग्निहोत्र अस्तित्व अग्निहोत्री अग्निहोत्र कर्म करने वाला अग्निहोत्री होता है यसे कहाती यश यजमान से, ये से अग्निहोत्रीर्ण जो अग्निहोत्र करने वाला यजमान उसका अग्निहोत्रम आदर्शम उसका अग्निहोत्र आदर्शम मतलब दर्शाख्य न कर्म न वर्जितम दर्शन नाम का कर्म रहित है कर्म नहीं कह क्या तो, तो उसका अग्निहोत्र आदर्श हो गया कर्म रहित वर्जित हो गया अग्निहोत्रीर्ण अवश्य कर्तव्यत्वादर्श से अग्निहोत्री है तो नाम का कर्म अवश्य करना पड़ेगा दर्शन से अवश्य कर्तव्यवाद तो, अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषण बहती अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषण बहती अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र का विशेषण हो गया अग्निहोत्र का दर्शक के साथ संबंध हुआ किस प्रकार अग्निहोत्री के द्वारा एक अग्निहोत्री है उस वो करता है अग्निहोत्र कर्म करता है दर्शक करता है तो अग्निहोत्र का दर्शक के साथ संबंध हुआ एक व्यक्ति एक समान कर्तृ कह दोनों का जो अग्निहोत्र संबंधी हो गया दर्श वो दर्श अग्निहोत्र का विशेषण जैसे हो गया उस संबंधी उनसे विशेषण में वह बहुत विशेषण जैसे जैसे उसमें रहने वाला धर्म उसका विशेषण हो जाता है वो संबंधी हो गया एक संबंधी अन्य का विशेषण जिससे हो जाता है तद अक्रियमाणम अदर्शम वा विद्यमानम यश्य अग्निहोत्र कर्म के साथ दर्श होना चाहिए कर्म होना चाहिए अग्निहोत्र साथ मतलब एक कर्तिक जो अग्निहोत्र का कर्ता वही दर्श भी कर्म करे दर्श कर्म नहीं क्या अक्रियमाण तो अग्निहोत्र आदर्श हो गया तथा अपूर्णमासम पूर्णमास भी इत्यादिशु अग्निहोत्र विशेषण तो दृष्टवे में अपर्णमास पर्णमास भी, पर पर भी अग्निहोत्र का विशेषण हो जाएगा okay. अग्निहोत्र संबंध है पर्णमास जो अग्निहोत्र करेगा वो पर्णमास कर्म भी करेगा समान कर्तिकोहन से दोनों में परस्पर संबंध है और विशेषण जैसे हो जाता है अग्निहोत्र अंगत्व से अविशिष्टवाद पर्णमास पर कर्म अग्निहोत्र अंगत्व से अभिशिष्ट होता है इसी से इसे पन्नवास में अग्निहोत्र अंगत्व से होत्र अंगत्व से ही अंगत्व होती अग्निहोत्री अवश्य उसको करे अग्निहोत्र करने वाले अवश्य उसको करेगा तो अग्निहोत्र का अंग जैसे हो गया जैसे प्रधान कर्म कोई करता है तो अंगों का अवश्य अनुसार करना पड़ता है अंगों का अनुसार नहीं होगा तो प्रधान कर्म नहीं होगा फल नहीं देगा जैसे काम्य अग्निहोत्र करते समय पांच प्रयाज कर्म है तीन अनुयाज है विधान किया गया अंग है अंग अनुष्ठान अवश्य करना पड़ता है इसी प्रकार अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र जो करता है वो अवश्य नित्य दर्श पुनवास कर्म नित्य मतलब रोज नहीं नित्य कर्म काम्य कर्म नहीं करना ही पड़ेगा अमावस्या में पुनवास में तो अवश्य करना पड़ता है इसलिए अग्निहोत्र का अंग जैसे हो गया अग्निहोत्र अंगत्व जिसे दर्श में है जिसे में भी है अग्निहोत्र अंगत्व से अभिशिष्ट समान है ये दर्शम पौर्णमास में अपर्णमासों का तो पौर्णमा से कर्मवर्जित इसी प्रकार अचातुर्मास्यम चातुर्मास्य नाम के कर्म कर्मवर्जित अग्निहोत्र कर्म करने वाले अवश्य चातुर्मा से कर्म करे नहीं करेगा तो अग्निहोत्र फलन नहीं देगा अनाग्रहणम आग्रहणम शरदादि शरदा ऋतु करने वाला आग्रहण कर्म होता है धान जब नया हो जाता है उसमें नव अन्ना, अन्ना कर्म कुछ किया जाता है तत् न क्रियत तत ये जिसका ऐसा नहीं किया जाता है वो अनाग्रहण हो जाएगा आदर्श तथा अतिथिवर्जित च अतिथि वर्जित वर च अतिथि पूजन च अहनि अहन क्रियमाण य अतिथि पूजनम चहन्यहन अक्रियमण अहन अक्रियमान प्रतिदिन अतिथि सेवा ना, सेवा करनी चाहिए गृहस्थ को अतिथि वर्जित अहन अक्रियमान रोज रोज अतिथि पूजन नहीं करते हैं तो उसका अग्निहोत्र व्यर्थ हो जाएगा स्वयं और आगे अहूतम सम्यक अग्निहोत्र काल होतम ठीक अग्नोत्र सायम अहूतम अग्नि काल में अवन करना है अदृशाधिवत आदिवत देव कि वैश्यदेव कर्म करना चाहिए यदि वैश्यव कर्म नहीं किया तो उसका अग्नित्र अवैषदेव हो गया वैश्यव कर्म वर्जित हो गया हुए मानव अपि अविध्य नुतम न यथा हुतम इत हवन तो क्या किन्तु ये विधिवत नहीं किया यथार्थ नहीं किया यथार्थ न होतेम इतें एवं दुसंपादित असंपादी अग्निहोत्राद कर्म किं किंकुच्य टीका दर्शन अग्नहोत्रंग प्रमाण कथं तदक अग्निहोत्री विपत्तिरि आशंक्य दर्शकर्मा अलगे अग्नहोत्रकर्मा अलगे दर्शपूर्णमा सेकर्म एक नित्य भी नित काम्य भी है। सर्ग के लिए किया जाता है अलग है। और एक कर्म है दर्शनवास कर्म जो कामना से नहीं किंतु अवश्य करना पड़ता है मीमांसार लोग तार के लोग कहते नित्य कर्म करेंगे तो कोई फल नहीं है किंतु नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्व तो सति अनुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्व तो नित्य कर्म कहते हैं कर्मे तो फल होगा नहीं करने से कोई आपत्ति नहीं दर्श अग्निहोत्र का अंग इसमें कोई प्रमाण नहीं तो कथम तद अखर्णम अग्निहोत्र से विपत्ति दर्शकर्म नहीं करे अग्निहोत्र के लिए विपति क्यों ऐसा से कहते याव जीव चोदनावशात अग्निहोत्र अवश्य कर्तव्यवाद याव जीवम अग्निहोत्र जीव्यात इस प्रकार दर्शोपण नित्यकर्म भी जितने नित्यकर्मे जब तक जीवित है तब तक करे अग्निहोत्रीर्ण अवश्य कर्तव्यवाद अग्नोत्तर करने वाले जब अग्नोत्तर करता है तो जब तक जीवित है तब तक दर्श कर्णमा पूर्णमाश आग्रहण कर्म अवश्य करे तदकणम भव्य विपत्ति नहीं करेगा तो विपत्ति होगी इसी अभिप्राय से विशेषण दिया अधर्शम अग्निम इत्यादि शरदादि सुकर्म जी क्या होता है आग्रायण नूतनान्न कर्तव्यम आग्रहणम कर्म अन्न नवान न होता है उसे कर्म होता है अदर्शादिवत अवैश्वेव इति विशेषण जैसे अधर्शमादि दिया दर्शादि पूर्णमा सादि अग्निहोत्र का विशेषण हुआ अवैश्वेव उसका अग्निहोत्र अवैशदेव वैष्वदेव कर्म रही तो हो गया वैश्वेव से अग्निहोत्र अनंगे भी आवश्यक तो आदित्यर्थ वैश्वेव कर्म अलग है अग्निहोत्र का अंग तो नहीं है किन्तु अवश्य करना है पहले वैषदेव कर्म करने के बाद ही जो कुछ कर्म किया जाएगा किंतु वैषदेव नहीं करके अग्निहोत्र किया तो अग्निहोत्र फल नहीं देगा पिंडोदक दान पितादीना त्रयाणाम उपकृति यजमान अचानक भाष्य में पहले एवं दुसंपादित असंपादित अग्निहोत्रादि उपलक्षितम कर्म किम करोच संपादित दुख ठीक ठीक नहीं किया असंपादित कर्म कही नहीं किया ऐसा जो अग्निहोत्र अग्निरादि केवल अग्निहोत्र नहीं अग्नोत्तरादि उपलक्षितम कर्म कोई भी कर्म ठीक ठीक नहीं किया नहीं किया और उसके साथ जो करना चाहिए वो नहीं किया कर्म मात्र अग्निहोत्र शब्द से लिया यश अग्निहोत्रम अग्निहोत्र यहाँ दे उपलक्षित कर्म अन्य कर्म भी करना चाहिए उसमें से कोई भी कर्म अन्य कर्म के साथ नहीं हुआ विधि का नहीं हुआ कुछ नहीं हो पाया तो क्या करेगा किम करुती कर्म ये उचित कहते आ सप्तमान लोकानहीनि आ सप्तान सप्तम सैतान सप्तम को लेकर मिला करके ततुर लोकानहीनि लोगों कष्ट नष्ट करता है हिनस्तीव हिन्स्ते में तो मतलब सबको मारता है पिता पिता मत मर गए और अरे पुत्रा पौत्र पौत्रादि पुत, हुए नहीं सबको मारेगा क्या तो यहाँ हिन्स्ती व हिंसा करता जैसे कैसे आया मात्र फल तो आता कर्म तो करता है क्या आय से चेष्टा हुआ उसका फल क्या होगा आय से मातरम आय से मातरम फल ऐसे कर्म का फल आया से मात्र परिश्रम किया है परिश्रम में धन व्यय है यही फल हुआ कुछ कर्म करते समय कर्म का कुछ फल होता है जिस कर्म का कोई फल नहीं हुआ यही कर्म का ही फल हुआ परिश्रम क्या धन व्यय है उपवास किया कुछ जो किया यही उसका फल और कुछ फल नहीं अर्थात व्यर्थ हुआ सम्य क्रिय से ही कर्मसु कर्म परिणाम अनुरूपेण भूरादेय सत्यांता सप्तलो का फल प्राप्यंत कर्म यदि सम्यक अनुष्ठान किया जाए सम्यक क्रियमाणि सु कर्मसु कर्म परिणाम अनुरूपण कर्म परिणाम के अनुसार कर्म के अनुसार फल प्राप्त होगा कर्म का परिणाम होकर अदृष्ट होकर के आगे फल देता है भूरादेय सत्यंता सप्तलो का फलम प्राप्यंत जिस कर्म के अनुसार जो फल है भूर्भुव स्व मह जन तप ब्रह्म तक सात लोग फल प्राप्त होते ही कहीं कर्म उपासना के साथ करना पड़ता है कहीं कर्म ये जो प्राप्त होते कर्म में सम्यक करने पर यदि कर्म सम्यक अनुषित नहीं हुआ प्राप्त होगा कोई साथ में कोई प्राप्त होगा नहीं होते लोका एव भूतेन अग्नि उत्तरादि कर्मणा तो अप्राप्यवाद हिंसन त आय से मात्र तो अभ्यभिचारी अतो जो सत्य लोग तक फल प्राप्त होते प्राप्यंत पाठ प्राप्यंत एवं होते ना अग्निहोत्रादि कर्म ना ऐसा जो अग्निहोत्रादि कर्म है उसके साथ अन्य कर्म नहीं किया गया तो क्या होगा अप्राप्य तो प्राप्त नहीं होते हैं प्राप्त नहीं होने से क्या होगा हिंसते वो उसको हिंसा किया जैसे नहीं प्राप्त हुआ जो फल प्राप्त हुआ तो नहीं प्राप्त हुआ नष्ट हो गया समाप्त हो गया नष्ट हो गया क्योंकि आया समाप्त तो अव्य विचारी आया तो करना पड़ा परिश्रम करना पड़ा किंतु कुछ नहीं हुआ तो नष्ट हो गया फल प्राप्त नहीं हुआ इसलिए कहते हैं ये इतो हिनती उचित हिनस्ती कहते सात साल लोग को नष्ट कर दिया उत्पन्न नहीं होने पर प्राप्त नहीं हुआ तो क्या नष्ट कर दिया समाप्त तो कर दिया पिंडदाना आदि अनुग्रहण अथवा दूसरे प्रकार सात लोग कहते जब आदि करता है पिता पितामह आदि को प्रपितामह को प्राप्त होता है आदि पितामह पिंडदादनुग्रहण वना पितृपितामह प्रतामहुत्रपौत्रपौत्र प्रपौत्र प्रपौत्रा प्रपौत्र स्वात्मपकार सप्तलोक उत्तर अग्निहोत्रादी ने नवंत हिंस्य अच्छा पिंडदान आदि अनुग्रह पिता पितामह प्रपितामह तीन पीढ़ता पिंडदान करता है तो और पिंडदान तो उनको करता है अपने कमाता है तो भोजन खिलाता है पुत्र को पौत्र को प्रपौत्र को पुत्र के पुत्र ये जो उपकार करता है स्वात्म उपकारा स्वात्मा उपकारा स्वात्मना उपकारा ये सब अब अपने द्वारा जिनका उपकार होता है छ पहले तीन आगे और अपने सप्तम ये सब मिलाकर के सात हो गए उतर प्रकार अग्निहोत्रादिना न भवती अग्निहोत्र आदि कर्म करने पर ये अभी जो धन कमा करके पुत्र पौत्र आदि को खिलाते हैं ये भी वही खिलास होता है जिसने कर्म किया है कर्म नहीं किया ठीक तो अपने खा नहीं पाते भूखे रहते हैं बहुत लोग ऐसा है बच्चे है भीख माँगते रोगी खा भोजन खाने के लिए नहीं कितने कष्ट प्राप्त करते हैं जिसने जिसने कर्म किया था वो कर्म फल ही आगे देता है प्रारुद्ध बन करके आकर फल देता है तो इसे कर्म करने पर ही पुत्र को पौत्र को प को, को खिला सकते हैं जो अभी करते हैं अभिमान तो करते मैंने कमा कर दिया कमाने के लिए सब चाहते हैं एक प्रकार कर्म करते हैं व्यवसाय भी एक प्रकार करते हैं कोई व्यक्ति पान केवल खीर पान बना कर बिक्री करता है उसका भाग्य ऐसा है तो उसके पास बहुत बहुत लोग छोटे इतने स्थान में बैठ के पान केवल बना कर देता है इतने लोग उसके पास आए तो फिर बनाए खेल बनाने के लिए लोग रखा फिर धीरे धीरे बढ़ाया करोड़पति बन गया इतने जाए पान खाली बना करके देना पान लगा करके और घूम घूम कर बिक्री करते हैं कहीं बिक्री करके छोटे स्थान में जीवन भरो ऐसे रहते रोटी खा करके परिवार पोसना कठिन होता है कोई कर्म करते करते इतने बड़ा हो गया करोड़पति बन गया इसी पर एक प्रकार व्यवसाय में कोई कितने ऊपर उठ जाता है सब प्रकार कृषि आदि करते हैं पशु सेवा करते हैं कितने पशु लाकर के उसमें कितने धन कमा लेते हैं और कितने कोई पचास हज़ार साठ हज़ार लाख रुपया देकर लाया गौ समाप्त हो गई भैंसी मर गई लाभ होना ना होगा कितना हानि हो जाती वहाँ कर्जा करके लाया वो ख़त्म हो गया और फिर कर्जा देने के लिए मुश्किल है घर में रोटी खिलाने के लिए मुश्किल है ये सब जो प्राप्त होता है परिश्रम करने पर भी पूर्व कर्म के कारण इसलिए अग्निहोत्र आदि करने पर जैसे पिता पितामा प्रपितामा कोई तृप्त करता है इसे पुत्र पुत्र आदि को पुत्र को खिलाता है ये सब कर सकता है कर्म करने पर किन्तु कर्म करके यदि उसमें विधि पूर्वक नहीं किया अन्य कर्म नहीं किया ऐसे तो क्या होगा उत्तर प्रकार अग्निहोत्राधिना न भवंती सात लोग होना चाहिए स्वयं भी भूखा रहेगा अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा नहीं होगा इसलिए हिंस्यंत हिंस्यंते कहा जाता है ठीक है पिंडोदा पिंडोदक दादिना त्रयाणाम उपकृति पिंड और उदक अन्न पिंड देते हैं उदक भी तर्पण कर पानी भी देते हैं और ये प्रमाण है ये देते हैं तो पिता पिताम्भ को प्राप्त होता है जिसके पुत्र नहीं पिंड प्राप्त नहीं होता अतृप्त होकर रहते हैं कभी कभी किसके शरीर में आ करके कहते है हमारे को दिन श्राद्ध है उसमें थोड़ा कुछ दो ब्राह्मणों को दान करो पिंड दान करो अतृप्त आत्मा रहते किसके शरीर में प्रकट होकर कहते हैं इसे भी प्रमाण है कहते है तो फिर उस दिन कुछ करते नहीं तो किसके घर में आए उसके किसके घर शरीर में प्रकट होकर के परेशानी करते हैं तो बार बार पूछें कि तंत्रिक पूछे क्यों आ, कहते मेरे लिए काम कर दो तो मैं चल जाऊँगा किसका कोई कहा कर्म बाकी है तो करा देते हैं नहीं तो आते हैं प्रकट होते हैं अतृप्त तो बहुत दुखी रहते हैं ये थोड़े पानी देते तो उनको मिलता है नहीं तो प्यासा पानी बहुत ही प्यासा रहता कुछ अन्न पिंडदान करते तो तृप्त तो होते हैं ये प्रमाण है आ करके किसके शरीर में प्रकट होकर परेशानी करते और डॉक्टर के पास जाकर थक जाते कोई कुछ नहीं कर पाएगा कि वो तांत्रिक आदि बताता है तो कोई किस किस में से हुआ था उसकी अस्थि जहाँ गंगा जी के पास में अस्थि विसर्जन कर देते हैं जहाँ दूर में है अस्थि रखते हैं कभी आएंगे तो विसर्जन करेंगे बहुत दूर में है तो गरीबी लोग को आ नहीं पाते हैं। रखते अस्थि को किसी में मिट्टी का घड़ा आदि बर्तन में से रखते बंद करके मिट्टी में गाड़ कर रख देंगे फिर कितने साल बाद कोई आएगा तो सब खुद खुद कर अस्थि निकाल कर लाते हैं प्रयाग में विसर्जन करते हैं इसे प्रथा है बहुत लोग नहीं ला पाते हैं इस तीन चार पांच पीढ़ी कभी नहीं आ पाए अभी आ जाते हैं पहले कभी साधन कम होता था अभी भी बहुत लोग को धन सम्पत्ति होने पर भी नहीं आ पाते कोई रखते नहीं रखते, कोई रखते नहीं रखते कोई रखते मालूम है नहीं तो किसकी अस्थि इसे रखा गया था वो आ के बार बार आकर परेशानी किया महिला पूछा गया तू क्यों आती है क्यों ऐसा करती है जो था उस बार बताया तू कौन है बोलता है मैम को बोला मेरे जो अस्थि आपने रखा घोड़ा उसको ऐसे उल्टा कर रखो ऐसा रखा है मिट्टी तो का गाड़ करके तो उसने पानी घुसेगा तो उसको दुधा करके ऐसे उल्टा कर रखो नहीं तो पानी माटी यूज करके ऐसा जाए तो ऐसे कर दिए उसके बाद फिर नहीं आया और किसी को बताया कि उसको मेरे अस्थि विसर्जन कर लो विसर्जन करा दो तो नहीं तो फिर वो लोग लेकर विसर्जन करा देते हैं उसके बाद परेशान नहीं करता है ऐसे हुआ है बहुत काल में गेतन किसका भक्त मारवाड़ी का अपने भक्त स्वयं उनके पिता पिता पिता कोई है परिवार में जैसे पिताजी के कोई पिता थे पिता के बड़े भाई के कोई पत्नी उनके लिए कुछ थोड़ा सा कभी विरोध था वो समाप्त तो हो गई समाप्त तो होने के बाद ये ब्राह्मणों को जो वस्त्र देते हैं पिता के लिए तो दिया पिता के बड़े भाई की जो पत्नी बड़े भाई बड़े भाई पत्नी में बड़े भाई के दिया पत्नी के लिए नहीं दिया तो पिता अन्य के सरे में आकर कहते हो मेरे भाभी के लिए कपड़ा नहीं दिया बोले उसको देंगे हाँ भाभी के लिए नहीं देना मतलब पहले झगड़ा भाई उनके पिता और पिताजी के भाभी भाई पे झगड़ा पहले कुछ था ऐसे परिवार में हो जाता है तो ये देते समय उनके लिए नहीं दिया बोले ऐसा नहीं मेरे भाभी पूजिए है उसके लिए नहीं देगा मैं पहनूंगा कपड़ा वो नहीं पहनेगी मैं पहनूंगा उसको दो फिर ये उनके लिए दिया गया फिर बाद में ठीक तो पर शादी बहुत सेवादी की शादी करते कभी कभी अनिष्ट हो जाता है आजकल जो दुखी होते इसे कारण ऐसा है पितृ लोग तृप्त होंगे तो सुख मिलेगा अतृप्त होंगे तो अनिष्ट होता है बहुत समय देखा के अनिष्ट होता है फिर आकर पूछेंगे क्या कारण है तो कहेंगे तुमने इसे नहीं किया इतने मैंने किया तुमने हमारे मेरा गया में श्राद्ध नहीं किया तो क्या होगा तो फिर जाकर के श्राद्ध कराते हैं तो घर में शांति होती है बहुत समय है लोग मानते नहीं करते नहीं जानते नहीं दुखी होते हैं तो ये सब करना पड़ता है तो उनको प्राप्त होता है गया में पिंडदान करते तो उनको मिलता है प्रसन्न होकर के वो लोग उपकार करते हैं ऐसा दिखा गया कोई गया आता है तो पिंडदान करने के लिए शास्त्र में आया पितृलों को बड़ा खुश हो जाते हैं हमारे पुत्र जाता है गया पिंडदान करेगा तो रास्ता में कुछ तकलीफ हो तो सब सहायता कर देते हैं ऐसा भी प्रामाणिक है प्रमाणित सिद्ध होता है कोई आता है तो उपकार करते हैं शास्त्र में है ईष्टव्यो इष्टव्या वह वह कदा एकोपि गया में बहुत पुत्र होनी चाहिए कुपुत्र हो जाए तो कोई एक पुत्र तो होगा जो गया जाएगा बहुत पुत्र में कोई एक पुत्र सतपुत्र हो जाएगा गया जाएगा पिंडदान करेगा गया में पिंडदान करते पितर लोग का उद्धार होता है ये सब करते हैं तो कर्म करने पर उद्धार होता है और कर्म में ठीक नहीं होता है तो तो यह सबको हिन्नती जो शास्त्र हिन, में कहा गया यह प्रामाणिक है पिंडदान कर्न से मिलता है लोग सोचते हैं यहाँ पिंडदान करेंगे वहाँ स्वर्ग में कहाँ चल जाएगा कोई व्यक्ति दूसरे स्थान में भजन बना के रख कर उसको बुलावा कर खा लेता है हरिद्वार में तो नहीं भजन बनाए तो नहीं खा पाता है और स्वर्ग में मर गया उसको कहाँ पहुँचेगा बड़े तर्क लगाते हैं कितु ये प्रामाणिक है वह आ करके कि किसके शरीर में प्रकट होकर कहते हैं फिर करते कर्म किया जाता है तो तृप्त होते ऐसा हुआ है बहुत प्रमाणित वो लोग में ऐसे है प्रमाणित तो है मानते प्रमा हैं लोग सत्य होता है ठीक है तो शास्त्र में ऐसा है उनको पिंडदान आदि करना पड़ता है तो इतने कर्म करना पड़ता है आगे ये कहेंगे कर्म इतने करने के बाद थोड़ी त्रुटि होने पर भी विपत्ति बहुत है और करे ठीक से करेंगे तो स्वर्ग फल प्राप्त करेंगे फिर पुनरावृति ये अपर विद्या विषय को समझ करके परा विद्या कहेंगे तो अपरा विद्या उसका फल स्वर्ग आदि कर्म फल अनित्य ये परीक्षा करना है परिचय लोकान कर्मचित वैराग्य प्राप्त करें लोक में भी जितने धन संपत्ति ख्याति के लिए नाम के लिए प्रयास करते प्रार्ध में जितने इतने मिलेगा अधिक नहीं होगा धन कमा करके जाते हैं आगे उसे धन के साथ कोई संबंध नहीं अपने कर्म किए दान किया तो अपना हुआ वो नहीं करके छोड़ जाते हैं वो अपना कुछ मतलब नहीं रहा और बहुत प्रयास करते हम बड़े हो जाए बड़े हो जाए किंतु जितने प्रारब्ध में इतने होगा प्रयास नहीं करने पर आप क्या है प्रारब्ध में तो आपको मिल जाएगा सम्मान नहीं तो नहीं मिलेगा इससे उसके लिए ज़्यादा परेशान व्यर्थ क्यों प्रयास करना परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए जो प्रारब्ध के अधीन है उसके लिए प्रयास करते हैं कि प्रयास जहाँ व्यर्थ है जो प्रयास पुरुषार्थ सिद्ध होता है परमात्मा प्राप्ति उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए और इसी जन्म में सुख दुख मान सम्मान ये पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होता है ये प्रार्ध पहले पुरुषार्थ किया है उसका पुरुषार्थ कर्म लेकर के आए उसी कर्म के अनुसार कर मिलेगा किंतु ज़्यादातर क्या करते इसी जन्म हम सुख में रहेंगे सम्मान मिले धन इकट्व इसके लिए प्रयास करते हैं जो कि प्रारोधिक अधीन प्रारोधिक अधीन प्रारोधिक और छोड़ दे तो बिल्कुल इस जन्म में सुख प्राप्त हो सम्मान प्राप्त हो धन हो ये भावना नहीं रहे तो परमात्मा का भजन ही करे और क्या करेगा इसलिए ये सब समझने पर विचार करे शास्त्र का तात्पर्य निर्णय हो तो परीक्षा करके फिर वैराग्य प्राप्त होता है भगवान का भजन करें परमात्मा प्राप्ति के लिए इसलिए पराविद्या कहने के पहले अपराविद्या बताते परीक्षा करने के लिए शनो मित्र